महाभारत शांति पर्व अध्याय भीष्म द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति भीस्म स्थराज जन्मे जय उच सरतल शयानस्तु भरता पिताम कथम श्रेष्ठवान्दे कम चोमधारियत जन्मे पूछा बाणसैया पर सोए हुए भरत वंशियों के पितामा ने किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया और उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की वृणुस्वित तो राजन सुचिर भीष्मस्य समात भी कुह दे महात्म वी कहते हैं राजन कुरुश्रेष्ठ तुम सावधान पवित्र और एकाग्रचित्त होकर महात्मा भीम के देह त्याग का वृत्तांत सुनो शुक्ल पक्ष से चाष्टम माघ मास च नक्षत्रे मध्यम प्राप्त दिवाकर निवृत्त मात्रे तयन उत्तरे वे दिवा करें सामेश यदात्म आत्मन स जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तरायण में आ गए, तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्याह्न के समय भीष्मी ने ध्यान मग्न होकर अपने मन को परमात्मा में लगा दिया विकिरणान सूर्यवादित्यो भी सरस्वत पर मृतो ब्राह्मण सतमयी चारों ओर अपनी किरणें बिखेरने वाले सूर्य के समान सैकड़ों बाणों से छिदे हुए उत्तम से होने लगे अनेकानेक श्रेष्ठ ब्राह्मण घेर कर बैठे थे व्यासेना वेद विदा नारदे नाम देवस्थ ना तथा सुमंतु नाम तथा जयमनिना चैले न महात्म नाम सांडल्य बलाभ्यां च मैत्रीय धीमता हसीन अवशिषेन कौशि महात्मना हरितलोमाभ्याणीमता बृहस्पति शुक्रस् चमन सहामुनि सनत्कुम कपिल्मीकुमूक मोद्गल्यो भार्गवो राम तृणबिंदुर्महाम पिप्पलाथ वाच संत पुक काश्यपुलस्थ्य क्रतुर्दक्ष पराधर मरीचिरंगिरा काश्यो गौतमो गावो मुनिधम्यो विभाो मांडव्यो धौम्र कृष्णिक उलूक परमो विप्रो मकंडेयो महामुनि भास्कर पूर्ण कृष्ण सूत परम धाक्यमुनिगण महाभागैमहात्त्म श्रद्धा तमस मोपेत ज्ञाता वेदों देवर्षि नारद द अश्मक सुमंतु जैमिनी महात्मा पैल शांडल्य देवल बुद्धिमान मैत्रेय असित वशिष्ठ महात्मा कौशिक अर्थात विश्वामित्र हारित लोमच बुद्धिमान दत्तात्रेय बृहस्पति शुक्र चमन सनत कुमार कपिल वाल्मीकिूरू कुगल्य धघुवंशी परशुराम महामुनित्रत्रीणबिंदु पिपलाद वायु संवर्त पुलह कच कश्यप कश्यपुस्थ कृतु दक्ष पराशर मरीचि अंगिरा काश्य गौतम गाला मुनिधम्य विभाव्य धौम्र कृष्णाभौति ब्राह्मण महामुनि महामुनिमकंडेय भास्करी पूर्ण कृष्ण और परम धार्मिक सूत ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली महात्मा मुनि जो श्रद्धा श्रम दम आदि गुणों से संपन्न थे भीष्मजी को घेरे हुए थे इन ऋषियों के बीच में भीष्मजी ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे भीमस्तु पुरुष व्याघ्र कर्मणा मनसा गिरा सरतल कृष्णम प्रदध्य प्राजलि शुचि पुरुष सिंह भीष्म भीष्मया पर ही पड़े पड़े हाथ जोड़ पवित्र भाव से मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे स्वरे हृष्ट पुष्टे नुष्टाव मधुसूदनम योग पद्मनाभम विष्णु जिष्णु जगत्पतिमि पुटो भूत वग्विदा प्रवर प्रभु भी परम धर्म आत्मा वास्ुदेव अथास्तुवत ध्यान करते करते हुए हृष्ट पुष्ट स्वर से भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे वाग्विद्ताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली परम धर्मात्मा भीस्म ने हाथ जोड़कर योगेश्वर पद्मनाभ सर्वव्यापी विजयशील जगदीश्वर वासुदेव की इस प्रकार स्थिति आरंभ कीधेषु कृष्ण वाचम जिगधी षाजा दया व्यासम श्याता भिस्म जी बोले मैं श्री कृष्ण के आराधन के इच्छा मन में लेकर जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ वह विस्तृत हो या संक्षिप्त उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो शुचि शुचिपदम हंसम तत्पदम परमेश्वा सर्वात्मनात्म तम प्रपद्य प्रजापतिम जो स्वयं शुद्ध है जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी शुद्ध है जो हंस स्वरूप तत्पद के लक्षार्थ परमात्मा और प्रजापालक पर संबंध तोड़ केवल उन्ही से नाता जोड़कर सब प्रकार से उन्ही सर्वात्मा श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ अनाद्यंतम परम ब्रह्म न देवा नर्षो एक वेद भगवान धाता नारायणो हरि उनका न आदि है न अंत वे ही परमात्मा है उनको न देवता जानते हैं न ऋषि एकमात्र सबका धारण पोषण करने वाले ये भगवान श्री नारायण हरे ही उन्हें जानते हैं नारायणाध से गणा तथा सिद्ध महोरगा देवा देवर्षय विदो परम व्यय नारायण से ही ऋषि गण सिद्ध बड़े बड़े नाग देवता तथा देवर्ती भी उन्हें अविनाशी परमात्मा के रूप में जानने लगे हैं देवदानव गंधर्व यक्ष राक्षस पंडगा यम न जानती कोशेश भगवान थी देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और नाग भी जिनके विषय में यह नहीं जानते हैं कि ये भगवान कौन हैं तथा कहाँ से आए हैं यस्मिन विश्वान भूता च गुणभूतारे भूते सूत्र मणिगणा इव उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित है और उन्हीं में उनका लय होता है जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं हैं उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में समस्त भूत पिरोए हुए हैं। तते तंतो भगवान सदा नित्य विद्यमान कभी नष्ट न होने वाले और तने हुए एक सुदृढ़ सूच के समान है उनमें यह कार्य कारण का जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे सूत में फूल की माला यह संपूर्ण विश्व उनके ही श्री अंग में स्थित है उन्होंने ही इस विश्व की सृष्टि की है हम सहस्रशे समेण सहस्र बाहु मुकुटम सहस्र वदनोज्वलम उन श्रीहरि के सहस्रोशिर सहस्त्रोचरण और सहस्रो नेत्र है वे सहस्रो भुजाओं सहस्रो मुक्टों तथा सहस्रो मुखों से दीप्यमान रहते हैं प्राणम देवस्थ परायणम अड़ीयसा अड़ीयावेष्ठम चवीयसा गरीयसा गरिष्ठम चेष्ठम च श्रेयसापी वे ही इस विश्व के परम आधार हैं उन्हें को नारायण देव कहते हैं वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं वे भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं यम वाकेशन वाकेशु निप नि घृणंते सत्य कर्माणम सत्यम सत्य वाको पहला सामान्यतः कर्म मात्र को प्रकाशित करने वाले मंत्रों को वाक कहते हैं और अनुवाकों में अर्थात मंत्रों के अर्थ को खोलकर बताने वाले ब्राह्मण ग्रंथों के जो वाक्य हैं उनका नाम अनुवाक है निषदों अर्थात कर्म के अंग आदि से संबंध रखने वाले देवता आदि का ज्ञान कराने वाले वचन निषद कहलाते हैं और उपनिषदों में विशुद्ध अर्थात विशुद्ध आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान कराने वाले वचनों की उपनिषद संज्ञा है तथा सच्ची बात बताने वाले साम मंत्रों में उन्ही को सत्य और सत्यकर्मा कहते हैं चतुरात्मानं चतुर्भुरा वासदेव संकर्षण प्रद्युमन और अनिरुद्ध इन चार दिव्य गोपनीय और उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म जीव मन और अहंकार इन चार स्वरूपों में प्रकट हुए उन्हें भक्त प्रति बालक भगवान, की की भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही नित्य तप का अनुष्ठान किया जाता है क्योंकि वे सबके हृदयों में विराजमान है वे सबके आत्मा सबको जानने वाले सर्वस्वरूप सर्वज्ञ और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। यम देव की देवी जैसे अरणि प्रज्वलित अग्नि को प्रकट करती है उसी प्रकार देव की देवी ने इस भूतल पर रहने वाले ब्राह्मणों वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए उन भगवान को वसुदेव जी के तेज से प्रकट किया था यम्यों बीतासीआत्मेतकम दृष्ट्याय गोविंदम पश्यत्मात्में अति वीन्द्र कर्माणम अति सूरियाजस अतिबुद्धींद्रियात्मा तम प्रपद्ये प्रजापति संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अनन्य भाव से स्थित होने वाला साधक मोक्ष के से से अपने विशुद्ध अंतःकरण में जिन पाप-प्रहित बुद्ध परमात्मा गोविंद का ज्ञान दृष्टि साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम वायु और से बहुत बढ़कर है जो अपने तेज से सूर्य को भी तिरस्कृत कर देते हैं तथा जिनके स्वरूप तक इंद्रिय मन और बुद्धि की भी पहुंच नहीं हो पाती उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ पुराणे प्रोक्तं प्रोक्तं युगादिसु संकर्षण तमुपाश्य तमुपास्य पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है जो युगों के आरंभ में ब्रह्मा और युगान्त में संकर्षण कहे गए हैं उन उपास्य परमेश्वर की हम उपासना करते हैं यमेक बहुधात्मं प्रादुर्भूतं अधोक्षज नान्य भक्ता क्रियावंत जजंते सर्व कामदुर जगत कोस्म तजा यस्लोका स्फुंती मे जलेशकुनो यथा ऋतमेका ब्रह्म यदिपर्य न देवा न गिदारहोरगा प्रतामर्चं अनादिधनम देवाम सनातनमनिज्ञेय हरिंद नारायण प्रभु जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं जो इंद्रो और उनके विषयों से ऊपर उठे होने के कारण कहलाते हैं उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं यज्ञ आदि कर्म और पूजन में लगे हुए अन्य भक्त जिनका यजन करते हैं जिन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह जिनके ही जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही है जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म अर्थात प्रणव है सत और असत से विलक्षण है जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है जिन्हें ना देवता ठीक ठीक जानते हैं और ना ऋषि अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए संपूर्ण देवता असुर गंधर्व सिद्ध ऋषि बड़े बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं जो दुख रूपी रोग की सबसे बड़ी औषधि है जन्म से रहित स्वयंभु एवं सनातन देवता है जिन्हें इन चर्म चक्षुओं से देखना और बुद्धि के द्वारा सम्पूर्ण रूप से जानना असंभव है उन भगवान श्री हरि नारायण देव की मैं शरण लेता हूँ यम वे विश्वस् करता पतिम वे जगत अक्षरम परम पदम जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी है जिन्हें संसार का साक्षी और अविनाशी परम पद कहते हैं उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ हिरण्य वर्णम जम गर्भम अदिते दैत्यनाशनम एक जगे सूर्यात्मने नमः जो स्वर्ण के समान कांतिमान अदिति के गर्भ से उत्पन्न दैत्यों के नाशक तथा एक होकर भी बारह रूपों में प्रकट हुए हैं उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है शुक्ल देवान पितृन कृष्ण तर्प यत्य मृत यश्च राजा द्विजाती नाम तस्मय सोम आत्मे जो अपने अमृतमयी कलाओं से शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन सोम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है हुआ सन मुख देव धारे सकलम जगत अभि प्रथम उपभोक्ता नमः यस्महोत्र जिनके मुख हैं वे देवता संपूर्ण जगत को धारण करते हैं जो हविष्य के सबसे पहले भोक्ता है उन अग्निहोत्र स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है तेजस यम ज्ञावा मृत्युमत्यस्म गेयात्मे नमः जो अज्ञान में महान अंधकार से परे और ज्ञानालोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा है है है जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से सदा के लिए छूट जाता है। उन परमेश्वर को नमस्कार यम यम तस्मै उक्त नामक बृहत यज्ञ के समय अग्नाधान काल में तथा महायाग में ब्राह्मण वृंद जिनका ब्रह्म के रूप में स्तमन करते हैं उन वेद स्वरूप भगवान को नमस्कार है ऋग्यजोधाम दशाध हविरात्मक यम सप्त तंतु तन्वती तस्म यज्ञात्मे नम ऋग्वेद यदुर्वेद तथा सामवेद जिनके आश्रय हैं पांच प्रकार का हविष्य जिसका स्वरूप है गायत्री आदि सात छंद ही जिसके सात तंतु हैं उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है च चतुर्भ चतुर्भ्याम आत्म चार अर्थात यज ये यजाम है, वचट चार चार दो पांच और दो इन सत्रह अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है तस्मै जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं। यज्ञ ही जिनका मस्तक है तथा रथंतर और नामक शाम ही, जिनकी शांत नाभरी वाली है उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है जग्गे जो ऋषि हजार वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पाख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे उन हंस रूप परमेश्वर को प्रणाम है पादांगम संधि परूषण यमाहुरक्षरम दिव्यम तस्म वाघात्में नम पदों के समूह जिनके अंग हैं, संधि जिनके शरीर की जोड़ है स्वर और विजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं, तथा कहते उन पर्वेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार हैामो झार लोकत्र तीनों लोगों का हित करने के लिए यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण करके उस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था। उन रूप भगवान को प्रणाम है फ्र रचते तत्म निद्रात्म ने जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेष नाग के हजार फनों से बड़े हुए पलंग पर शयन करते हैं उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है विस्वे च मृत रुद्राद्याशुना चम आत्मे विस्वेद मरुद्गण रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार वसु सिद्ध और साध्य ये शब्द जिनकी विभूतियाँ हैं उन देव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है अव्यक्त बुद्धिहंकार मनोबुद्धिन्द्रिया च तन्मा विशेषाश्च तस्म नमः अव्यक्त प्रकृति बुद्धि महतत्वअंकार मन ज्ञानेन्द्रिया तन्मात्राएं और उनका कार्य वे सब जिनके ही स्वरूप है उन तत्व में परमात्मा को नमस्कार है भूतं भव्यं भूत भूतादि भूतादी प्रभुवाप्यह सौग्रज सर्वभूता तस्मी भूतात्मने वह जो भूत वर्तमान और भविष्य काल रूप है जो भूत आदि की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है जिन्हें संपूर्ण प्राणियों का अग्रज बताया गया है उन भूतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। परम सुक्ष्म हैत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष जिन परम सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वह ब्रह्म जिनका स्वरूप है उन नमस्कार है जिन्होंने मत्स्य शरीर धारण करके रसातल में जाकर नष्ट हुए संपूर्ण वेदों को ब्रह्मा जी के लिए शीघ्र ला दिया था उन मत्स्य स्वरूपधारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है मंदरा दृध तो प्राप्त ज मृत मंथल अति कर्क देहाय तस्मय अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था उन अत्यंत कठोर उधर त्येक दृष्टि तस्म ही क्रोधात्म ने निन्हों ने वारा रूप धारण करके अपने एक दात से मन और पर्वतों से समुची पृथ्वी का उद्धार उद्धार किया था पुनवराप रूपधारी भगवान को नमस्कार है नार सिंह बपु कृत् सर्वलोक भयकर्य कश्यप जगदे तस्म सिंह नृन सिंह धारण करके संपूर्ण जगत के लिए भयंकर हिण्य कश्यपु नामक राक्षस का वध किया था उन सिंह स्वरूप हरि को नमस्कार है वाम संयम व्य म तस्मै त्रैलोक जिन्होंने वामन रूप धारण करके माया द्वारा बलि को बांधकर सारी त्रिलोकी को अपने पैरों से नाप लिया था उन क्रांतिकारी वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है जमदग्न सुतो श्रता महिमन क्षत्रिया जिन्होंने शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि कुमार परशुराम का रूप धारण करके इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया उन परशुराम स्वरूप हरि को नमस्कार है त्री तो को धर्म में व्युकांत गौरवान जघान क्षत्रिया संख्य तस्मय क्रोधात्म ने नम जिन्होंने अकेले ही धर्म के प्रति गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रियों का युद्ध में 21 बार संहार किया उन क्रोधात्मा पुरुष को नमस्कार है रामो दास रुत् पुलस्त्यकुलंदनम जघान रावणम संख्य तस्मय क्षत्रात्म ने नम जिन्होंने दशरथ नंदन श्री राम का रूप धारण करके युद्ध में पुलस्तकुलंदन रावण का वध किया था उन क्षत्र आत्मा श्री राम स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है यो हली मूसली श्रीमान नीलांबर धर स्थित रामायणी याज तस्मे भोग आत्म जो सदा हल मुसल धारण किए अद्भुत शोभा से संपन्न हो रहे हैं जिनके श्री अंगों पर नील वस्त्र शोभा पाता है उन शेषावत रोहिणी नंदन राम को नमस्कार है। हैीतवा सते वनमाला धरा जस्मे कृष्ण आत्मरी नभ जो शंख चक्र सारंग धनुष पीतांबर और वनमाला धारण करते हैं उन श्रे कृष्ण स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है वसुदेव सुत श्रीमान क्रीड़ितो नंद गोकुल कंस्य निधन था तस्म ही जो कंस वध के लिए वसुदेव के शोभाशाली पुत्र के रूप में प्रकट हुए और नंद के गोकुल में भांति भांति की लीलाएं करते रहे उन लीला में श्री कृष्ण को नमस्कार है वासुदेवत्वम जतोश समव भूभारण हरण चक्रे तस्म कृष्णात्मने नव जिन्होंने यदवंश में प्रकट हो वासुदेव के रूप में आकर पृथ्वी का भार उतारा है उन श्री कृष्ण आत्मा श्री हरि को नमस्कार है सारथ्यम गीता तस्म ही ब्रह्मत्मा ने जिन्होंने अर्जुन का सारथित्व करते समय तीनों लोकों के उपकार के लिए गीता ज्ञान में अमृत प्रदान किया था उन ब्रह्मात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है दान वास्तुवशे की रक्षा के लिए को अपने अधीन करके पुनः बुद्ध भाव को प्राप्त हो गए उन बुद्ध स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार है हनिष्य कल प्राप्त सुर्गवाहन धर्म संस्थापको यस्तु तस्म कल क्या आत्म जो कलयुग आने पर घोड़े पर सवार हो धर्म की स्थापना के लिए मृक्षों का वध करेंगे उन कल के रूप श्री हरि को नमस्कार है तारा मे काल जिन्होंने तारा मय संग्राम में दानो राज काल नेमी का वध करके देवराज इंद्र को सारा राज्य दे दिया था उन मुख्यात्मा श्री हरि को नमस्कार है यह सर्व प्राण नाम दे साक्षी भूतो अक्षर साक्षात्मने छरमात्म जो समस्त प्राणियों के शरीर में साक्षी रूप से स्थित है तथा संपूर्ण चर भूतों में अक्षर अविनाशी स्वरूप से विराजमान है उन साक्षी परमात्मा को नमस्कार है नमोस्ते सुते महादेव नमस्ते भक्त वत्सल नमस्ते सुप्रतिद परमेश्वर अव्यक्त व्यक्त रूपे नया विभो महादेव आपको नमस्कार है भक्तवल आपको नमस्कार है सुब्रमण्य अर्थात विष्णु आपको नमस्कार है परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभो आपने अव्यक्त और व्यक्त रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है नारायण सहस्राक्षम सर्वोक महेश्वरम हिण्यनाभम यज्ञांगं आमृतम विस्वतमुखम प्रपद्ये पुंडरी प्रपद्ये प्रपदे पुरशोत्तम मैं सहस्रो नेत्र धारण करने वाले सर्वलोक महेश्वर हिरण्यनाभ यज्ञांग स्वरूप अमृत में सब और मुख वाले और कमल नयन पुरुषोत्तम श्री नारायण देव की शरण लेता हूँ सर्वदा सर्व कार्य साम मंगलम ये हृदय स्थो देवेशो हरि जिनके हृदय में मंगल भवन देवेश्वर श्रीहरि विराजमान है उनका सभी कार्यों में सदा मंगल ही होता है कभी किसी भी कार्य में अमंगल नहीं होता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडर एक मंगलम गरुण ध्वज भगवान विष्णु मंगलमय है मधुसूदन मंगलमय है कमलदयन मंगलमय है और गणध्वज मंगलमय है सताम तुम्रते धर्मार्थ सत्यात्मने जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के ही लिए है उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधन भूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों के धर्म मर्यादा का प्रहार करते हैं उन परमात्मा को नमस्कार है यम धर्म चरण पृथक धर्म फलेश पृथक धर्म समर्चंती तस्म धर्म आत्मे जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनके पूजा करते हैं उन धर्म भगवान को प्रणाम है उन्माद सर्वभूता नाम तस्म ही कामात्मने आत्म जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं उस काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है इं च व्यक्तस्थम अव्यक्तम विचिवते महर्षयः क्षेत्रे क्षेत्र तस्मे क्षेत्रात्मे न जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है बड़े बर, बड़े महर्षि जिसके तत्वों का अनुसार धन करते रहते हैं जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र के रूप में बैठा हुआ है उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है यम त्रिधात्मा आत्मस्तमृतम षोड बिर्गुण प्रहु सप्त सांख्या तस्मय सांख्यात्मे न जो सत रज और तम इन तीन गुणों के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं गुणों के कार्यभूत सोलह विकारों से आवृत्त होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित हैं सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें सत्रहवा तत्व पुरुष मानते हैं उन सांख्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है यम्रा जित सा सत्स्था संयतेन्द्रिया ज्योति पश्युना योगात्मने न जो नींद को जीत प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं वे निरंतर योगा में लगे हुए योगी जन जिनके में का करते हैं। उन परमात्मा को प्रणाम है अपुण्य पुण्य जो परम पुनर्भव निर्भया शांता संयासी नोक्षात्मित पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सं जिन्हें प्राप्त करते हैं उन परमेश्वर को नमस्कार है तस्मै सृष्ट के एक हजार युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं उन घोर रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है सर्वभूतानि कृत्वा यस्य तस्मै इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जल में कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षयवट के पत्ते पर शयन करते हैं उन माया में बाल को नमस्कार है। पुष्कराक्षस्य तस्मै जिस पर यह विश्व टिका हुआ है वह ब्रह्मांड कमल जिन पुंडली भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है सहस्त्र सिर से जिनके हजारों मस्तक हैं जो अंतर्यामी विराजमान हैं जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है जो चारों समुद्रों के मिलने से एकाइण हो जाने पर योग निद्रा का आशय लेकर शयन करते हैं उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है ये सुचीभूता नद्य सर्वांग संधिशु कक्ष समुद्र चार तस्त तो जिनके मस्तक के बालों की जगह है, शरीर के संधियों में नदियां हैं और उधर में चारों समुद्र हैं। उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है यस्मा सर्वा सर्ग नमः। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है यो जो रात में में भी जागते रहते हैं और जिनके समय रूप स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं उन दृष्टारूपी परमात्मा को प्रणाम है अकुंठम सर्व कार्य सुधर्म कार्यातम वह कुछ जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती जो धर्म का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं तथा जो वैकुंठध धाम के स्वरूप हैं उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है श्री सप्तृत्म धर्म अभ्युत गौरव क्रोधो सम्मों ने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है विभज्य पंचधात्म वायुर्भु शरीर येषेद भूतायुभा नमह जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो अपने को प्राण अपान आदि पांच स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है जो, तो जो, जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मा स तो के द्वारा और प्रणय करते रहते हैं उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है ब्रह्म वक्त भुज छत्र कृष्ण पाद य तस्म ही ब्राह्मण जिनके मुख हैं संपूर्ण भुजा है वैसे जंगा एवं हैं हैं और जिनके चरणों के आश्रित उन चातुर्वन रूप परमेश्वर को नमस्कार है यग्निरास्यौधा खमना चरण तस्म ही लोकात्म नमः अग्नि जिनका मुख है स्वर्ग मस्तक है आकाश नाभि है पृथ्वी पैर है सूर्य नेत्र है और दिशाएं कान है उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है पर कालात् यज्ञात्म अनादिद विश्व नमः जो काल से परे हैं, यज्ञ से भी परे हैं और परे से भी अत्यंत परे हैं जो सम्पूर्ण विश्व के आदि है किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है उन आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है वैद्य तो जाठरस्तव पावक सुचरव दहन तस्मै तस्मी वर्णात्मे नमः। जो मेघ में विद्युत और उधर में जठरानील के रूप में स्थित हैं जो सबको पवित्र करने के कारण पावक तथा स्वरूपतः शुद्ध होने से शुचि कहलाते हैं समस्त भक्ष पदार्थों की दग्ध करने वाले वे अग्निदेव जिनके ही स्वरूप हैं उन अग्निमय परमात्मा को नमस्कार है विषय वर्तमान जमते वैशेष कई गुण राहु विषय गोप्तारम तस्म गोप्तात्म ने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 प्राणानाम तस्म पाकात्मे नम प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष भोज्य चौस्य नेह्य चार प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं और स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में भोजन को पचाते हैं उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है पिंगे क्षण जस् रूप दृष्टान खायुदान करण तस्मे दृप्तात्मन हितव जिनका नरसिंह रूप दानव राज्य कश्यपु का, का अंत करने वाला था उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे बड़ी बड़ी दाढ़े और नख जिनके आयुध थे उन भगवान नरसिंह को प्रणाम है यम न देवा न गर्वा न दैत्यान चानवाह तत्व तो ही वि जानंते तत्म सुपमात्मे जिन्हें न देवता न गंधर्म न दैत्य और नदानों ही ठीक-ठीक जान पाते हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है, श्रीमान भगवान तस्मै तस्मय विरिया जो सर्व्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेष नाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं उन वीर्य रूप परमेश्वर को प्रणाम है यो मोहयिभूता स्नेह पाशा बंधने सर्गस्य रक्षणार्था तत्मय मोहात्म नम जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पास में बांधकर मोह में डाले रखते हैं उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है आत्मज्ञान ज्ञानम ज्ञावा पंच स्वस्थित यम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 अनंत दिव्यात्मने तस्मय जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है जिनके नेत्र सब बुद्धि व्याप्त तो हो रहे हैं तथा तो भीतर अनंत विषयों का समावेश है उन दिव्यात्मा परमेश्वर को नमस्कार है जटने दंड डे नित्यम लंबोदर शरीर कमंडलू निशंगाय तस्म ही ब्रह्मात्म ने जो जटा और दंड धारण करते हैं लंबोदर शरीर वाले हैं तथा तो जिनका कमंडल ही का काम देता है उन के रूप में भगवान को प्रणाम है त्रम्बकाय महात्म भस्मिग्धांग लिंगा तस्म ही रुद्रात्म जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं जिनके तीन नेत्र हैं जो महात्मा है तथा तो जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमा रखे हैं उन परमेश्वर को नमस्कार है चंद्रार्ध हस्ताया तस्मा जिनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत यज्ञोपवी दे रहा है जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं उन उग्र रूप भगवान शंकर प्रणाम है सर्वभूतात्म भूताय भूतादी निधनाय चम अक्रोध द्रोह मोहाय तस्म शांतात्मे न जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनके जन्म मृत्यु के कारण है जिनमें क्रोध द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है उन्न शांता परमेश्वर को नमस्कार है यस्य सर्व सर्वत यमित्यम तस्वात्म जिनके भीतर सब कुछ रहता है जिनसे सब उत्पन्न होता है जो स्वयं भी सर्वस्वरूप है सदा ही सब और व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय है उन सर्वात्मा को प्रणाम है विश्वकर्मन नमस्ते सु विश्वात्मन विश्व अपवर्गों से नाम नाम इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थानभूत जगदीश्वर आपको नमस्कार है आप पांचों भूतों से परे है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 नम मैं मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता मैं तो थे आपका जो सनातन रूप है उसी की ओर लक्ष्य रखता हूँ दिवम तेरे व्याप्तम पदभ्या वसुन्धरा विक्रमेण त्रयोलो का पुरुषो सनातन सर्गलोक आपके मस्तक से पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोग आपके तीन पगों से व्याप्त हैं आप सनातन पुरुष हैं दिशो भूजाविश्चुर्वीर्य शुक्र प्रतिष्ठित सप्तमार्गानिद्धास्ते वायोस दिशाएं आपकी भुजाएं सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर हैं आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप में ऊपर के सातों मार्गों को रोक रखा है अतसी पुष्पीतवासम अच्तम ये नमस्त गोविंदम न तेषा विद्य ते भयम जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सावली है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 भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह दस अश्व यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है दस अश्व करने वाले का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है किन्तु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भवबंदन में नहीं पड़ता कृष्ण व्रता कृष्ण मनुस्मरन तो रात्र कृष्णं देहा प्रविंत कृष्ण आद्यम यथा मंत्र हो तम हु से जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्ही का स्मरण करते उठते हैं हैं वे उनमें इस तरह मिल जाते जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है नमो नरक संतरास रक्षा अच्छा मंडल कारिणे संतिकाष्ठा विष्णवे जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा मंडल का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरिता की भंवर से पार उतारने के लिए काठ की नाव के समान है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णा ज गोविंदाय नोभ जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है प्राण कांतार पाथेयम संसार उच्छेदीषज दुख सुख परित्राणम हरित्य अक्षर हरि ये दो अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राह खर्च के समान है संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य है तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं यथा विष्णुमय सत्यम यथा विष्णुमय जगत यथा विष्णुमय सर्व पाप पाप नश्यताम तथा जैसे सत्य विष्णुमय है जैसे सारा संसार विष्णुमय है जिस प्रकार सब कुछ विष्णु में है उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए तो ताम प्रपन्नाय भक्ताय गतिमेस्वे येय पुंड का शुरूतम देवताओं में श्रेष्ठ कमल भगवान श्री कृष्ण मैं आपका शरणागत भक्त हूं और अभिष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूं जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप ही सोचिएियता जो विद्या और तप के जन्म स्थान है जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है उन भगवान का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है इस वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो नारायण नारायण परम तप नारायण परो देव नारायण सदा नारायण ही परब्रह्म है नारायण ही परम तप है नारायण ही सबसे बड़े देवता है और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ है वै एताव वै प्रणामं कहते हैं जन्मे जय उस समय भिस्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नमः श्री कृष्णा कहकर उन्हें प्रणाम किया भक्तिम ज्ञानं दिव्यं अभिगम त्रैरक्य भगवान भी अपने योग बल से जी की भक्ति को जानकर उनके निकट गए और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट आए यम योगिन्प्त वियोग काले यत् चित प्राप्त फलो योगी पुरुष प्राण त्याग के समय जिन्हें बड़े से अपने हृदय में स्थापित करते हैं उन्हीं श्री हरि को अपने सामने देखते हुए जी ने जीवन का फल प्राप्त करके अपने प्राणों का परित्याग किया था तस्मिरो पर शब्दे ततस्ते ब्रह्म वाजि भी तमाम नर्चो महामतिम जब भीष्मी का बोलना बंद हो गया तब वहाँ बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्थियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से परम बुद्धिमान भिष्मजी की भूरी भूरी प्रशंसा की तेस्तु स्तुवंत विप्राग जाकेशव पुरुषोत्तम भीष्म शन कई सर्वे प्रसशंसू पुनः पुनः वे ब्राह्मण सिरोमी सभी महर्षि पुरुषोत्तम भगवान केशव की के स्तुति करते हुए धीरे धीरे भी बार पुरुष इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भीष्म जी के भक्ति योग को जानकर सहसा उठे और बड़े हर्ष के साथ रथ पर जा बैठे केशव सत्यापी रथे निकेन अपर महात्मा नुधिष्ठिर धनंजय हो एक रथ से साधके और श्रीकृष्ण चले तथा तो दूसरे रथ से महामना युधिष्ठिर और अर्जुन भीम जब उचो में कम क्षमा संजय और नकुल सहदेव तीसरे रथ पर सवार हुए चौथे रथ से कृपाचार्युजस् और शत्रु को तपाने वाला सारथी संजय ये तीनों चल दिए ते रथ नगरा कारे प्रयाता पुरुष शबा ने घोषेण महता कंपयनो तो वसुन्धरा वे पुरुष प्रवर पांडव और श्रीकृष्ण नगराकार रथों द्वारा उनके पहियों के गंभीर घोष से पृथ्वी को कपाते हुए बड़े भेग से गए दिवे ऋता पथि सुमनाशुश्रवि ऋतांजलि प्रणतम अथा परम जनम सकेश मुदित मनाभिनत उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम कृष्ण के स्तुति करते और भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न मन से उसे सुनते थे दूसरे बहुत से लोग हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करते और केशी हंता के मन मन, आनंदित हो उन लोगों का अभिनंदन करते थे स्मरण पठते चावर श्रृणोति चक्रभत प्रति हतः सर्विषो जनार्दन प्रशति देह संख्य जो मनुष्य सारंग धन धारण करने वाले यद कुल नंदन श्री कृष्ण की इस स्तु को याद करते रहते पढ़ते अथवा सुनते हैं वे इस शरीर का अंत होने पर भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं चक्रधारी श्रीहरि उनके सारे पापों का नाश कर डालते हैं स्तवराज समाप्तो विष्णु अद्भुत कर्मण गांगे यही पुरागी तो महापातक नाशन गंगान भिष्म ने पूर्व काल में जिसका गान किया था अद्भुत कर्मा विष्णु का वही यह स्तोराज पूरा हुआ यह बड़े बड़े पातों का पातकों का नाश करने वाला है इमं दरअ स्थराज पठन कल अतिथ्यलोकान मलान सनातन पदम सगत सत्यमृतम महात्म यह स्त्रोत्र राज पापियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है संसार वंदन से छूटने की इच्छा वाला जो मनुष्य इसका पवित्र भाव से पाठ करता है वह निर्मल सनातन लोकों को भी लांघकर परमात्मा श्री कृष्ण के अमृत में धाम को चला जाता है इस श्री महाभारती शांति परवड़ राज राजधर्माुशासन परमरी भीष्मी सप्त्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांत पर्व के अंतर्गत राज राजधर्माुशासन पर्व में भीष्म राज विषयक सैतालीसवा अध्याय पूरा हुआ